शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमालय और माता मेनका से आज्ञा मांगी पिता ने तो स्वीकार कर लिया परंतु माता मेना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका मीना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उ माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा इसलिए उसे समय शिवा का नाम उमा हो गया उन्हें शैलराज की प्यारी पत्नी मीना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी उन्हें श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटिप प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही बलकल धारण कर लिए हार का परिहार करके उत्तम मृग को हृदय से लगाया तत्पश्चात में तपस्या के लिए गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है वही परम उत्तम श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर दे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर दे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांचित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी